आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रहसन तंदुरुस्ती का टॉनिक लेखक है राघवेंद्र नारायण दीक्षित निर्देशक तस्वीर आबिदी। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें इतने क्यों रहे हो? तीर आठे का पीपल आ रहे अरे, अरे, पला रहा था थक माँ भारी था उठाए नहीं उठता था नीचे तक तो ले जीने से चढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी तुम्हें जाओ जा, उठा जा जा करके तुम्हें मैं कहती किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा वो नहीं आखिर तुम कब तक हड्डी का ढांचा लिए कमजोरी का रो रोते रहोगे पानी पानी ला ला सूख रहा है पानी ये लो पानी लौटते समय डॉक्टर को दिखाकर तंदुरुस्ती का टॉनिक लाना ना भूलना समझे हम्म हम्म समझ गया अच्छा मैं चल रहा दफ्तर लौटते समय डॉक्टर को दिखाकर तंदुरुस्ती का टॉनिक लाना ना भूलना अच्छा अच्छा <laughs> आ ये आइए ये परवान जी आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई देख देख देख, देख हो गया अब मजाक छोड़ दे और मेरी फाइल दे दे देते देता हूँ देते दे दे दे, दे, दे, दे, दे, दे, दे दे दे रोब क्यों दिखा रहा आ, आ, आ, ले अल्लाह और तू तो इतना दुबला क्यों है आ? आ? क्या तेरी बीवी पेट भर खाना नहीं देती क्या बात है नहीं भाई यार उससे यार बड़ी फीलिंग होती है अच्छा? हाँ कहती है जब कभी घूमने जाते हैं ना घर से निकलते हैं तो हम लोग देखते हैं तो बड़ी शर्म आती है हाँ, वो हम हाँ, कुछ बताना यार क्या करूँ हो जाएगा यार हो जाएगा चिंता क्यों कर रहा है <laughs> मुझे बता दिया ना तूने हाँ, हाँ, हाँ. अब देखना तेरे मोटापे के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ हाँ। तंदुरुस्ती तो, तो लाश नहमत है आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमजोरी के शिकार हैं, आंखें धस गई हैं, गाल पिचक गए हैं, तो मेरे पास इसका शक्तिया इलाज है शक्तिया, शक्तिया, शक्तिया, दिया ये देखिए एक दिवी महीने भर के लिए काफी है शहद के साथ मिला के चाटिए दूध के साथ पीजिए तेल में डाल के वालिश कीजिए तीन महीने के अंदर वजन दोगुना छः महीने के अंदर चौगना नकली साबित करने वाले को पाँच हजार पाँच हजार पाँच हजार का लोना आप पूछेंगे कीमत तो कुछ नहीं मिट्टी के मोल मोल। है, मिट्टी के मोल। आ, तो मोलोनोदे यार एक ऑलराउंडर चीज है चाहे चाटो, चट्टे पी लो तो चाहे मांस कर लो क्या बात है क्या चीज है यार ओ ओ भाई भाई तो भाई देना भाई जरा उठाना इधर इधर इधर भी है है यार यार ये कितनी रुपए कह रहा दे चलो फिर चलिए चलो खास करिए तगड़ा हो जाना तू देखो मैं क्या हूँ ये देखो तंदुरुस्ती की टॉनिक लाया हूँ अक्सी तंदुरुस्ती ले आया हूँ तीन महीने में वजन दुगना छह महीने में चौगना अब तो मोटा हो करके लाल लाल हो जाऊंगा अब देखना आते का पीपा क्या अब पूरे क्विंटल भर का बोरा उठा लाऊंगा मैं अच्छा अरे भाई वाह सब तो बड़ी अच्छी चीज हो जरा इधर लो ये देखो इसे शहद में डाल करके चाटा जाता है दूध में डाल करके पिया जाता है और तुम तेल के साथ थोड़ा सा रोज मालिश कर देना बदन में और फिर देखना भाई कैसा तंदरुस्त हो जाता हूँ मैं एकदम से मोटा लाल अच्छा जरा खोल कर देखू जरा <laughs> अरे है? ये क्या है क्या है चोकर चोकर और क्या अरे अरे नहीं नहीं ये चोकर कैसे हो चो सकता है अरे आज ये का चौकर भरा है इसमें तो अरे नहीं बीस रुपए पानी में फेंका हाँ। नहीं नहीं नहीं नहीं। बड़े आए तंदुरुस्ती के चैनी लेकर अरे जाओ वापस करो उसको नहीं। जाकर नहीं। अरे जाता हूँ भाई मैं जाता हूँ जाता थारा, अरे थारा, अरे अरे सारा, सारा, हम हम लूट लूट गए, गए, गए, धोखा दे मैं है, है, कोई नहीं, क्या ठीक शायद के साथ, और बना बड़ी तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती अरे तो नाराज ना क्यों होती हो हम गलती तो सभी से हो जाती है एक बार फस गया आपकी रिटर्निंग लेकर के आऊंगा ले आऊ यार यार इसमें चौकर क्या? हमें मजाक ना कर यार। में कहीं चौकर मिलेगा अरे देख यार जरा जो चौकर यारोकर भरा हुआ इसमें अरे हाँ यार तो मेरा चौकर ही है बिल्कुल बुद्धू बना लिया हमें अरे हाँ यार एक बात सुन मैं भूल ही गया बताना क्या सुबह जब मैं ऑफिस के लिए आ रहा था ना हा, हा। तो बाढ़ वाले गेट के बगल में एक आदमी बैठा कुछ बेच रहा था अच्छा हिंग भी था उसके पास और कुछ वो भूल गया मैं यार की था वैसे मैंने उससे पूछा तो ये ये क्या होता है तो उसने कहा ये तंदुरुस्ती का सबसे लाजवाब तैनिक है बाबू साहब ताकत की दवा है बाबू साहब असली है पहाड़ों के सपाट चट्टानों में मिलता बाबू साहब बड़ी मुश्किल चलाये बाबू साहब कीमत भी ज्यादा नहीं बाबू साहब सिर्फ तीस रुपए तोला बाबू साहब अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है चलता हूं, लेता कहाँ बताया गेट के पास बताया था आ, आ, आ, आ, आ, आओ चल चलो हाँ ये राहो सामने सुनो वो क्या है ये क्या चीज है क्या हिसाब दिया है आइए बाबू साहब बिल्कुल असली बाबू साहब कोई हुई जवानी फिर से प्राप्त कीजिए बाबू साहब विश्वास के साथ ले जाइए बाबू साहब कोई ज्यादा महंगा नहीं बाबू साहब बस तीस रुपए तोला है बाबू साहब यार विनोद तीस रूपए यार ये तो फिर भी तीस रूपए वाला चक्कर ये कहीं फिर से सारा चो निकल गया तो अरे यार तू भी बुद्ध रहा है? वो तो माल बंद था है? ये तो बिल्कुल सामने देख देखने को मिल रहा है, है? है? ये तो मुझे मालूम है, है कि काला होता है।, है अरे काला तो बहुत कुछ होता है यार कोयला पत्थर भी काला होता है, है तारकोल भी काला होता है अरे यार तू ले भी लेना था वहां कंजूसी क्यों कर रहा है वो ठीक है तू कहता है तो लेता हूँ लना भाई लना एक चोला जरा देना जरा हाँ बाबू साहब ये लीजिये बाबू साहब कितने रूपए चलो फिर चलिए घर चलो चल आ रहा अरे कहाँ हो भाई ए, देखो तो देखो तो मैं क्या लाया हूँ सारा अरे मैंने तुमसे ताकत की टॉनिक लाने को कहा था ये क्या उठा लाए? है अरे कोई जवानी फिर से प्राप्त करने की दवा लाया हूँ पता है ये पहाड़ों की सफार चट्टानों में मिलता है हाँ। और तुमने जो कहा था ताकत की चट्टान लाइन को वही लाया हूँ वही लाया लाई भाई ताकत की दवा है अरे भाई ये क्या है ब, क्या सुनिए सुनिए रहा रहूँ जंगली लंगूर भालू सब इसे चाट करके ब, ब, कितनी ताकतवर हो जाते है पता है तुम्हें अरे मैं पूछती हूँ तुम्हारी गिनती के जंगली लंगूर और ई में है, ये क्या उल कितने के हो अरे भाई इस बार कितने गिलाए बताती कि तीस ही रूपए की बात तुम तो बा, डांटती हो डर लगता है हाय राम फिर नहीं। नहीं। तीस रूपए पानी में डाल आए जरूर धोखा है मैं देखो अभी पड़ोस वाले भाई बीजू को दिखा कर आती हूँ और देखो हम मैं वही हम ऐसी बताएंगे लो देखो मैं कहती थी न, ना कोयला है अरे ये को पत्थर कोयला अब ईट पत्थर खाकर पहलवान बनोगे क्या बड़े आए थे लेकर ये लेकेद का बच्चा मेरा चलो शाम को तुम्हें खुद लेकर मैं डॉक्टर कायाकल्प के यहाँ चलूंगी ताकत की दवा के चक्कर में बस पता नहीं क्या क्या ले आते हो और उल्टी सीधी चीजों में पैसे बर्बाद कर मुझे तुम ऐसे ही रहने दो वो विनोद का बच्चा मुझे ब, कौन सी मुझे ही लड़नी है बादा अरे बादा मुझे शर्म आती है तू मेरे साथ में लेकर चलने में लोग कितना हंसते हैं कि देखो <laughs> कैसी जोड़ी है एक हथिनी दूसरा बिनोद के तो ही झिंगुर चलिए डॉक्टर के यहाँ चलिए नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार आइए मैडम कैसे याद आया आज डॉक्टर कया कॉल कैसे तकलीफ किया डॉक्टर साहब तकलीफ देखें इनको है तो देखने से पता चल रहा है ये आपके है। डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हुलिया बना रखी है। देखिए बिल्कुल ढांचा है चलेंगे तो चक्कर आते ही नहीं डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ कोई तंदुरुस्ती का टॉनिक लिख दीजिए इधर आइए साहब देखू जरा जरा आपने जौबान दिखाई है ठीक है ठीक है भूख लगता है आपको अजी दो आदमियों की खुराक है अकेले खा जाते हैं पर लगता नहीं है कुछ भी शरीर देखिए मैडम इन्हें कोई बीमारी नहीं है पेट साफ नहीं रहता है ना? बस उसकी दवा दिए रह रहा हूँ खलश है ये लीजिए ऐसे गुनगुने पानी के साथ दिन में दो बार खाए टॉनिक के चक्कर में एक बार चोकर ले आए थे और फिर एक बार न जाने कौन से दवा ले आए धोखे में पत्थर कोयला भगवान जाने क्या भाई ये बाहरी नीम हकीमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए हाँ। फायदा का बजाय नुकसान हो सकता है ये लीजिए ये गोल का भूसी है भूसी वही चोकर के चक्कर और ना भाई अरे इसके सेवन ऐसी आपका पेट साफ रहेगा और हाँ सोते समय एक गिलास गुनगुना दूध ले दूध ऐसी बढ़कर दुनिया में कोई अच्छा टैनिक नहीं और हाँ सुबह उठकर थोड़ा चाय ला करें, करे सुबह का टहलना सबसे अच्छा टॉनिक है तंदुरुस्ती के लिए आ, जी।, जी स, ता, तारा सुना? धन्यवाद डॉक्टर साहब नहीं मैं तंदुरुस्ती के के पड़ूंगा आपने मेरी आंखें खोल दी तारा समझ लिया तुमने तंदुरुस्ती का टॉनिक तो सुबह का टहलना ही काफी है और दूध गुनगुना गुनगुना ना? बिल्कुल अभी आपने राघवेंद्र नारायण दीक्षित का लिखा प्रश्न सुना तंदुरुस्ती का टॉनिक निर्देशक थे तस्वीर आबिदी और ये प्रहसन आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी